नमो नमः मन्त्रपाठः ॐ सहनावतुम् सहनौ भुनक्तुम् सह वीर्यम् करवा वे विषा वह ओ शाति शांति शाति अदेंगुण अदेंगुण चेता उदाहरण पूरा हो गया आपका और चेता नेता स्त्रोता इस प्रकार के जितने भी उदाहरण बन सकते हैं वो चेता के समान बनेंगे दूसरा उदाहरण है जयती जयती नयति इस प्रकार के जो भी उदाहरण है भवती ये दूसरे प्रकार के उदाहरण है पचंती में भिन्नता है उसको समझने का प्रयत्न करना पचंती पचंती जो है प्रथम पुरुष का बहुवचन है पचंती पचंती करते पकाते हैं यानी जो भोजन पकाते हैं ना उसके लिए कहा जा रहा है डुपच पाके पाक अर्थ को कहने के लिए पकाने अर्थ को बताने के लिए धातु है डुपच पाके तो पकाते हैं चका पचंती पाचक पकाते हैं पाचका तो पचंती इस उदाहरण को समझना है पचंती बनाना है हमें तो पचंती में धातु को देखना है सबसे पहले कि पचंती में क्या धातु है तो धातु देखिएगा दुपच पाके धातु है ये भिगण का है डूपच पाके यहां लिखा है पूर्वत सब सूत्र लगाकर बहुवचन की विवक्षा होने से द्वेकयोर द्विवचन एकवचने सूत्र के स्थान पर बहुशु बहुवचनम सूत्र आकर के जी प्रत्यय आया प्रत्य रिचा जी, म्यूट करके रखिए, आप लोग क्यों भूल जाते हैं जैसे ही आप ज्वाइन कॉल ज्वाइन करते हैं तुरंत म्यूट कर लेना चाहिए हाँ जी तो दे, देखिए डुपच पाके धातु है पूर्वत सब सूत्र लगाकर अब पूर्व सब सूत्र लगाकर का अभिप्राय समझ लीजिएगा तो डूपच पाके है तो सबसे पहला आपको क्या करना है धातु संज्ञा करनी है भूवादयो धातव धातु संजय करके अब आपको अनुबंधों को हटाना है और पहला अनुबंध है यहां पर शाह हलंतियम दूसरा अनुबंध है डू डू जो है आदिरणी टुडवह इस सूत्र से डू अनुबंध की संज्ञा आदिर उपदेश में जो आदि में डू है उसकी संज्ञा होती है उपदेश में आदि में जो डू है उसकी संज्ञा होती है उपदेश में आदि में स्थित ही टू डू इनकी इत्या होती है यह है टुडवा का अभिप्राय सूत्र का अर्थ तो डू की संज्ञा की हलंत्यम से हल संज्ञा तोप अदर्शनम लोप और चकार में अकार है वो अनुनासिक है उसकी संज्ञा हो जाएगी उपदेश अजनुनासिक त्य लोपदर्शनम लोप तो हमारे सामने पच अंत बचा हुआ है यह स्थिति है तो भुवादेव धातुवा इतंजा होकर के पच रहा है तो धातु संज्ञा होने के कारण से धातु की अनुवृत्ति में धातु के अधिकार में अनुवृत्ति क्या धातों की अधिकार धातु सूत्र के अधिकार में हमको वही लाना है क्या धातु के अधिकार में वर्तमान लठ क्योंकि पचनती यह वर्तमान काल में उदाहरण को समझना है उदाहरण में पचनती यह वर्तमान काल को कहता है क्योंकि इसका जब अर्थ देखते हैं पकाते हैं तो यह वर्तमान काल को कह रहा है तो धातु के अधिकार में वर्तमान लठ वर्तमान काल में लठ लकार लाएंगे और प्रत्यय परस्ट फिर उसके बाद आपको क्या करना है ये जो लकार आया वर्तमान काल में, ये किया है लीचाव चकर्म सूत्र पञ्च गूत्रता है लकार सकर्मक धातुं सकर्मक धातुं से कर्म मे और कर्ता मे आते है लकार अकर्मक धातुं से भाव में और करता में आते हैं अब पकाते हैं ये पकाते हैं जो है ये पच धातु ये सकर्मक है अकर्मक है इसको पकड़ना है आप लोगों को जो कर्म को कहने वाला है वो सकर्मक है और जो कर्म को नहीं कहता है केवल क्रिया क्रिया मात्र को कहने वाला है तो उसको अकर्मक कहते हैं मेरी बात को समझ लेना मैंने समझाया था आप लोगों को लकर्म ने चब चा भावे चाकर्मक भावकर्मनो इन सूत्रों को देखने के लिए भी बोला और समझा भी दिया था कि धातु सकर्मक और अकर्मक दो प्रकार की होती है तो सकर्मक धातु को पहचानने का एक ही उपाय है वो वहां कर्म दिखाई देगा आपको देखिए पचनती पकाते हैं तो आपके मन में आएगा क्या पकाते हैं क्या पकाते हैं चावल पकाते हैं सब्जी पकाते हैं रोटी पकाते हैं क्या पकाते हैं तो चाहे वो चावल है रोटी है या सब्जी है वो सब कर्म है तो इससे पता लग जाएगा ऐसा कर्मक धातु है मैं कहूं हसंती हसंती हसते हैं क्या आंसते हैं ऐसा नहीं होता बस आंसते हैं क्रिया मात्र को बताने वाली धातु है तो याकर्मक है तो आप लोगों को पता लग जाना चाहिए कि धातु को देखने से की दृष्टि बनानी है यह धातु क्या है सकर्मक है अकर्मक है। तो ये सकर्मक धातु है तो आपको समझ में आ जाएगा सकर्मक धातु है तो लकार जो है दो चीजों में आएंगे या तो कर्म में आएंगे कर्म को कहने के लिए आएंगे या कर्ता को कहने के लिए आएंगे तो यहां कर्ता को कहने के लिए आ रहा है क्योंकि पकाते हैं पकाने वाले को यह धातु कह रही करता को कह रही तो कर्ता को कहने के लिए हमने यहां लठ लकार लाया लहकर्म नीचा भावे चाकर्म के बी लकार आ गया तो लस्य के अधिकार में तिप्तजी अट्ठारह प्रत्यय आएंगे पूर्वत अर्थात झी ये अठारह प्रत्यय तिप्त झी सि नो त आताम झास आता ध्व इट व ही ये नौ ऐसे अठारह प्रत्यय सूत्र से आ जाएंगे फिर इनकी विभक्ति संज्ञा हो जाएगी फिर इनके एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा हो जाएंगी और इनको प्रथम मध्यम और उत्तम पुरुष हो जाएंगे प्रथमा मध्यमा और उत्तम ये सब हो जाएंगे उसके बाद स्वामी नमो नम स्वामी लिंग स्वामी प्रश्न वर्त तद मिध प्रातिपदीकाचन मात्रे प्रथमा तत् न आगे कि प्रातिपदिक होना चाहिए ना ये तो धातु है प्राधिक में वो सूत्र लगता है वर्तते विभक्तौ तिंगअपी सुपी नहीं नहीं बिल्कुल नहीं है आप देख लेना वहां पर वहां प्राधिपदिक के लिए आता है वो सूत्र सूत्र का अर्थ समझ लीजिएगा प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा वो तो प्रातिपदिक है साक्षात प्राधिपदिक है प्राधिपदिक है वहां लिंग को भी कह रहा है वचन को भी कह रहा है प्राधिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन एक वचन दिवचन बहुवचन ये वचने किलो दू किलो चार किलो के ये पिमाणा अर्थ वर्त अव प्रथम विभक्त पश्य तो प्रथम अभिप्राय अस्थ अथम मध्यम और उत्तम ये आ, क्रिया पदों में लगते हैं प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष यहां प्रथमा का मतलब है प्रथम पुरुष मध्यमा का मतलब है मध्यम पुरुष और उत्तम का मतलब है उत्तम पुरुष ये प्रथम मध्यम उत्तम जो है प्राधिपतिकों में नहीं होते वहां कारक होते हैं कारक विभक्ति और वहां कारक विभक्ति में जो प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्टी सप्तमी वो प्रथमा द्वितीय तृतीय वो अलग है और यहां प्रथमा, मध्यम और उत्तम ये अलग है सूत्रे अर्थ अस्त स्वामीजी सुप अभी तिंग अभक्ति संज्ञा टी जो है विभक्ति संज्ञा को प्राप्त होता है और सुप विभक्ति संज्ञा को प्राप्त होता है केवल इतना है वहां पर पिंग विभक्ति संज्ञा को प्राप्त होता है और सुप विभक्ति संज्ञा को प्राप्त होता है केवल इतना है प्रातिपदिक संज्ञा को प्राप्त होता ऐसा नहीं है वहां पर तो प्रातिपदिक में ही वो प्रथमा वाला सूत्र आएगा प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन प्रथम प्रथम प्रथमा का मतलब है प्रथम प्रथम का मतलब वहां पर थमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति स्वामी जी। आजी, आजी। वो सुजस वाली विभक्ति और यह विभक्ति है प्रातिपदिक स्वीकरणीय धन्यवाद हाँ जी आ, तो मैं कह रहा था कहाँ तक पहुंचे हम लोग दुपच पाके धातु संजय की हित संजय की धातु के अधिकार में वर्तमान लट लाया लहकर्म नीचे आवे चाकर्म के अभ्यास कर्ता कारक में यहां पर लकार लाया लह परस्मय पदम तिप्तजी आदि अठारह प्रत्यय आ गए और विभक्तिष्ठा से विभक्ति संज्ञा हो गई उसके प्रथमा मध्यमा उत्तमा संज्ञा हो गई और लह परस्मय से इन अठारह प्रत्ययों को परस्मय पद फिर तंगानावात्मने पदम से तंग और आन की आत्मने पद संज्या फिर उसके बाद बचे हुए जो परस्मय है शेषात कर्तरी परस्मय जो बचे हुए हैं वो करता कारक में परस्मय पद हो जाते हैं तो अब यहां जो नौ प्रत्यय बचे हैं वो परस्मय पद हो गए हैं और वो बचे हुए हैं उस स्थिति में उस स्थिति में हमको हमारे सामने प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष यानी प्रथमा, या प्रथमा मध्यमा उत्तम ये तीन स्थितियां हैं अब इन तीनों में से कौन सा लेना है प्रथम पुरुष लेना मध्यम पुरुष लेना उत्तम लेना तो उदाहरण को देखने से पता चलेगा पचनती ये तो प्रथम पुरुष कह रहा है तो प्रथम पुरुष को हमको लाना है यहां पर तो प्रथम पुरुष को लाना है तो शेषे प्रथमा शेषे प्रथमा से प्रथम पुरुष बाकी मध्यम उत्तम हट गए तो तिप तजी ये तीन हमारे सामने विद्यमान है अब हमें पचंती को देखना है पचंती में पकाते हैं ये बहुवचन में तो द्वेक और द्विवचने कवचने को, को ना लेकर के बहुशु बहुवचनम बहुतों की विवक्षा होने पर बहुवचन होता है तो इसलिए यहां पर सूत्र लगा है बहुवचनम बहु तो बहुशु बहुवचनम लगा दिया तो तिप तजी प एकवचन को कहता है तस द्विवचन को कहता है और झी बहुवचन को कहता है तो तिप तस झी में झी बहुवचन को कहने वाला है तो हम झी को लेंगे तिप और तस को हटाएंगे तो इसलिए झी को ले लिया तो हमारे सामने है पच और झी यह स्थिति है पच और झी अब इस स्थिति में हमको क्या करना है सूत्र लाना है कर्तरीशप जो जयती में बना है ना वैसा ही वही प्रक्रिया चल रही है जयती के अनुसार प्रक्रिया चल रही है इस बात को समझ लेना जयती में जिस प्रक्रिया को अपनाया उसी प्रक्रिया में हम केवल वहां एक वचन था या बहुवचन है बस इतना अंतर है तो यहां झी जो है यह झी परे देख रहे हैं हम झी को इसलिए करतरी शब्द सूत्र को ले आया अब यह सूत्र क्या कहता है करतरी शब्द धातु से शब प्रत्यय होता है सार्वधातुक परे रहते वो भी सार्वधातु कैसे कर्तावाचित सार्वधातु सूत्र कहते करतरी शब्द कर्तरी में सप्तमी विभक्ति है और ऊपर से सार्वधातु के अनुवृत्ति आ रही है मूल मूल पाठ में देख लीजिएगा मूल पाठ निकाल करके देख लीजिएगा आपको पता लग जाएगा कर्तरी शब निकाल के देखिएगा तीन एक सारो धातु के एक सूत्र से सारो धातु के अनुवृत्ति आ रही है और पीछे से धातों की अनुवृत्ति आ रही है बाईसवां सूत्र है धातु वहां से धातों की अनुवृत्ति आ रही है तो कहता है धातो पंचम विभक्ति है धातु से सीमा जी समझना है विभक्ति के अनुसार अर्थ निकाल रहे हम लोग धातोह में पंचम विभक्ति है तो धातु से और कर्तरी सारो धातुका में सप्तमी भक्ति है कर्तरी में भी सप्तमी है और सारुधातुके में भी सप्तमी है तो कर्ताची सारुधातुक परे रहने पर, रह, रह, रह, पर कर्तावाची सार परे रहते परे रहने पर धातु से शप प्रत्यय होता है और प्रत्यय पर धातु से परे बैठेगा शप अब यह कर्तावाची सार्वधातुक है जी अब जी सारुधातुक कैसे है यह आपको पता लगना चाहिए जी सारुधातुक इसलिए यह तिंग में आता है जी तस जी तिंग में आ गया इसलिए सारुधातुक है तो कर्ता परे रहते धातु से हुआ है प्रत्यय परसठ गया भाषण में देख लीजिए साथ साथ पच है शब है और जी है यह स्थिति है यहां तक हम पहुंच गए अब क्या करना है हमें हमें अंग संज्ञा करनी है यत्यधि तदादि प्रत्ययंगम जिस धातु से हमने प्रत्यय का विधान किया है जी का या शप का उनके परे रहते पूर्व की अंग संज्ञा हो जाती है तो पक्ष की अंग संज्ञा हमने कर लिया यत्यधि तदादि प्रत्ययंगम के अनुसार अब अंग संज्ञा करने के बाद अंग संज्ञा के अधिकार में एक सूत्र आ रहा है जो अंत सूत्र निकालिएगा सात एक।, एक तीसरा सूत्र झो अंत निकाला है जो अंत अंगस्य की अनुवृत्ति आई रही है इसमें जो झोअंत में और दूसरे सूत्र में अंत में एक पद है प्रत्ययादी नाम प्रत्यदि नाम में से प्रत्ययस्य की अनुवृत्ति आ रही है प्रत्यदि नाम में समास आदया प्रत्यदया प्रत्यदि नाम में षष्ठि विभक्ति का बहुवचन है नाम में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है मूल सूत्र में देखिएगा प्रत्यदि नाम इस शब्द में सृष्टि विभक्ति का बहुवचन है और प्रत्यय और आदि इन दोनों के बीच में समाश है प्रत्यय से आदय प्रत्यदय प्रत्यय के आदि आदि को कह रहा है एक होता है आदि और एक होता है अंत तो प्रत्यय के आदि को काम हो रहा है यहां पर इसलिए प्रत्यय से आदय प्रत्यय बहुवचन में श्रष्टि विभक्ति लगा है प्रत्यय आदि नाम इसलिए इस प्रत्ययदी नाम में से जो प्रत्यय शब्द है केवल प्रत्यय की अनुवृत्ति आ रही है आदि की अनुवृत्ति नहीं आ रही प्रत्यय की अनुवृत्ति आ रही है तो सूत्र का अर्थ होगा झो अंत झम झ का मतलब झीभक्ति का एक वचन है और अंत में एक एक यानी प्रथम विभक्ति के एक है तो यह कहता है में प्रत्यय अवयवी है मैंने बताया था श्रेष्ठी के बहुत सारे अर्थ होते हैं षष्ठी का मतलब संबंध पिता पुत्र का संबंध माता पुत्र का संबंध पति पत्नी का संबंध गुरु शिष्य का संबंध आ, मकान मालिक का संबंध बहुत सारे ऐसे संबंध होते हैं संबंध एक सौ एक होते हैं उन संबंधों में एक संबंध है अवयवी अवयव का संबंध अवयवी और अवयव जैसे शरीर पूरा शरीर पूरे शरीर को अवयवी कहेंगे और उसके शरीर का एक अंग जैसे हाथ है तो हाथ अवयव है और शरीर जो है वह अवयवी है अवयवी का मतलब समुदाय समझ लीजिएगा पूरा पूर्ण शरीर को अवयवी कहेंगे और उस पूर्ण शरीर के एक पार्ट को एक विभाग को एक अवयव को अवयव कहे तो यहां कह रहे हैं प्रत्ययस्य में जो है प्रत्यय में अवयव श्रेष्ठी है कहीं संबंध सृष्टि है कहीं अवयव श्रेष्ठी है कई निर्धारण सृष्टि है निर्धारण को बताने वाली सृष्टि है कई अवयव को बताने वाली सृष्टि है कहीं संबंध को बताने वाली सृष्टि है कई स्थान को बताने वाली सृष्टि है ऐसे अलग अलग सृष्टि होती है तो आप आगे पढ़ते जाएंगे तो आपको एक एक सूत्र में आएगा अभी तक आपके सामने यह अवय सृष्टि पहले आ चुका है और एक निर्धारण सृष्टि भी आ चुका है अचाम आदे चो में आदि वह निर्धारण श्रेष्ठी है पढ़ चुके हैं हम पहले तो एक श्रेष्ठी आई थी आपके सामने जो निर्धारण को बताता है वृद्धि अचाम आदि तो वह निर्धारण श्रेष्ठी था यहां अवयव श्रेष्ठी है तो यहां अर्थ होगा प्रत्यय का अवयव जो झकार है देखिए मैं अर्थ कर रहा हूं सूत्र का जो अंतर जी तो प्रत्यय हमारे सामने जी तो कह रहे हैं प्रत्यय का अवयव जो झकार है उसको अंत आदेश होता है सूत्रार्थ मैंने किया है प्रत्यय का जो अवयव झकार है उस झकार को अंत आदेश होता है तो झकार हलनते है और अंत जो आदेश हो रहा है अंत वो अंत भी हलनते हैं कार अलंत है अंत अकार वाला नहीं है अकारांत नहीं है हलंत है अंत आदेश होता है और हलंत झकार को अंत आदेश होता है तो प्रत्यय का अवयव जो झकार उस झकार को अंत आदेश होता है तो आप देखिएगा भाष्य में देखिएगा आपको पकड़ में आएगा तो देखिए जी में झकार को अंत आदेश हो गया तो इकार वैसे का वैसे बचा हुआ है ये दिखा रहे यहां पर भाष्य में देखिएगाकार है तो यह प्रत्यय है और इस पूरे प्रत्यय का जो अवय अवय झकार उस झकार को अंत आदेश कर दिया तो ये बचा रहा तो अंत बिठा दीजिएगा हलंत वाला अहंत और इकार आगे विद्यमान है और श्यप में आकार बचेगा अनुबंधों को हटाएंगे तो अकार ही बचेगा शकार की संज्ञा हो जाएगी लशकव तद्धिते से शकार की संज्ञा और पकार की लंत्यम से तो पच शप का आकार झकार के स्थान में अंत और इकार यहां पर बचा हुआ है समझ में आ रहा है सबको यह स्थिति है जो अंत प्रत्यय जो झकार प्रत्यय का जो झकार उस झकार को अंत आदेश होता है यह है जो अंत सूत्र का तो यह हो गए पच शब का आकार अंत और इकार यह स्थिति है अब देखिएगा आपके सामने सामने शब का आकार है और अंत का आकार है शब का आकार और अंत का आकार दोनों के बीच में कोई काम प्राप्त हो रहा है कार्य प्राप्त हो रहा है क्या कार्य प्राप्त हो रहा है तो यहां पर दिखाया है अकह सवर्ण दीर्घ यह सूत्र आया यह कहने लगता है अक्षय उत्तर अक्षय उत्तर अच परे रहते पूर्व पर के स्थान में सवर्ण दीर्घ एक आदेश होता है अकह सवर्ण दीर्घ यह पहले भी आ चुका यह सूत्र बता चुका हूं इसका अर्थ समझ लीजिएगा ये कहता है अक से उत्तर यानी अक प्रत्यार से उत्तर अच्छ परे रहते पूरू और पर यानी इधर वाला और पर वाला दोनों मिलकर के दीर्घ एक आदेश होता है अब देखिएगा यहां पर स्थिति को देखिएगा शप का आकार है ये अक प्रत्यार में आता है शप का जो आकार है ये अक प्रत्यार में आता है और परे क्या होना चाहिए अच्छा परे हो और परे वो क्या होना चाहिए अच परे रहना चाहिए अक सवर्ण दीर्घा में अची अच्छ, की अनुवृत्ति आ रही है आप निकालिए देखिएगा छिटे अध्याय का पहला पाग निकालिएगा सूत्रेगा अकह सवर्ण दीर्घा सत्तानवे है नाइनटी है छ एक सेवन अकह सवर्ण दीर्घ तो और सूत्र है इको एन अची चौहत्तरवा सेवनटी में अची है इको एनएच तो सेवनटी में जो अची है यह अची की अनुवृत्ति आ रही है 120 तक जाएगी इसकी अनुवृत्ति अची की और नाइन्टी सेवन है अकह सवर्ण दीर्घ ये कहता है प्रत्यार से उत्तर सवर्ण दीर्घ एकादेश होता है अक्ष परे रहते यह पूर्व पर के स्थान में होता है तो पूर्व और पर की भी अनुवृत्ति आ रही है ऊपर देख देखिएगा आपको परयो पूर्व परयोह की अनुवृत्ति एटी सूत्र देखिएगा पूर्व परयोहे पूरा सूत्र है वैसे एक पूर्व परयोह इस पूरे सूत्र की अनुवृत्ति आगे जा रही है पूर्व पर हो पूर्व और पर मिलकर के एकादेश होता है और वह एकादेश कैसा सवर्ण दीर्घ एकादेश होता है तो यह सूत्र प्राप्त हो गया पर शर्त यह है कि यह पदांत में करता है यह जो आकार है यह सवर्ण दीर्घ एकादेश होता है यह पदांत में होता है तब होता है पदान्त की स्थिति अन बता सकते हैं, पदा के पदा केले पदा सम्मेत सम् आको पदान्त पदा का है बा आचुकि पदा कि पद संज्ञा किस सूत्र से होता उसी से पदांत होगा रेणु जी बताएंगे पदान्त कैसे बनता है सूत्रकार बताइए सुप्तम पदम क्या होते होती है हाँ तो तिगंत होना चाहिए और सुबंत होना चाहिए अब यहाँ पर ये जो झी को अंत आदेश हुआ है जी को अंत आदेश हुआ है ना तो झी को जो अंत आदेश हुआ है तो ये आकार जो है ये अंत में है या पहले है ये अंत में जो आकार है पूर्व में है हाँ अंत में नहीं है अंत में नहीं है हाँ तो और में पूरा आकार नहीं है खैर वो उसकी कोई कोई चिंता नहीं है वो तो पदांत माना जाएगा इकार उसमें जोड़ दीजिएगा अंति बन जाएगा तो अंति अंति में जो इकार है ये इकार पदांत है ये जी का तो इकार है ना तो तकार में इकार को मिला दीजिएगा अंति बन जाएगा तकार में इकार मिला दीजिएगा ये, ये इकार पदांत माना जाएगा तो यह इकार पदांत में है ठीक है ना और इकार पदांत इकार अंत में है अकार नहीं है अंत में इसको कहेंगे कहेंगे जो जो अंत में नहीं है उसको और जो अंत में है उसको अन्तो कहेंगे पद के अंत में जो पदा केगे औ पद मे नीस्पदान्त समीगा पद के अंत में यदि पद के नै तुदाकार पद के ने अपदान्त केगे दीर्घ एक देश तब होता है जहां पर पदांत में हो जो अच्छे, अच्छे जो होना चाहिए वो पदांत में होना चाहिए स्वामी जी हाँ जी हाँ यहां पदांत कहां से आ रहे स्वामी जी वनोवृत्ति अनुवृत्ति नहीं आ रही यहां पर अनुवृत्ति नहीं आ रही है यह तो आपको समझना है कि आ, वैसे तो आ रही है ऐसे तो आ रही है अभी मैं बता देता हूं यह सूत्र है यहीं पर मिलेगा आपको प्रथम पूर्व में हूं उससे पदानता नाइन्टी 93 सूत्र देखिएगा 90 सूत्र में उसी अपदान अपदांत है अपदान अपदानता ंता सूत्र है उसी अपदांत आ रहे उसी अपदांता हाँ नाइन्टी थ्री कौन सूत्र है यहां से अपदांत की अनुवृत्ति आ रही है अपदांत की अनुवृत्ति आ रही है आ, तो ये पदांत पर पूर्व आकार के अपदांत होने से हां पूर्व आकार को ले कह रहे हैं पूर्व में जो आकार है यह अपदांत नहीं पूर्व जो आकार है पद के अंत में नहीं आकाशवर्ण दीर्घ जो है यह पदांत में करता है और अका सवर्ण दीर्घ जो है पदांत में करता है और यहां जो आकार ये पद के अंत में नहीं है में है तो यहां अका सवर्ण दीर्घ नहीं लग पा रहा है यूं तो केवल अ आ, आ तो देखने पर तो लग रहा है प्राप्त हो जाएगा लेकिन वो पदांत में करता है अका सवर्ण दीर्घ जो है अतर अपदांत से अनुवृत्ति है आपकी जी, जी। ये उससे में जो अनुवृत्ति है दीर्घ में नहीं आती है तो यहाँ यहां जो है अकसवर्ण दीर्घ में ये पदांत में करता है तो यहां पर पदांत की अनुवृत्ति यह, यह तत्र, तो में आए, की में आएगा। जो है जो अपदांत में काम करता है तो उससे यह निर्धारण हो जाएगा अकसवर्ण दीर्घ पदांत में करता है ऐसा अतो गुणे भी प्राप्त है यहाँ पर अकासवर्ण दीर्घ भी प्राप्त है तो दोनों में यह होगा प्रथम अकाशवर्ण दीर्घ जो है पदांत में काम करता है और अथोगुण्य जो है अपदांत में काम करता है ऐसा है तो यहां स्वामी जी और सूत्र है ना नाम रेडित अंत से आएगा स्वामी जी नाम रेडित अंत से तो वा इसमें अंत अंत की अनुवृत्ति होना चाहिए मेरे विचार से देखता हूं एक मिनट नहीं इसमें ऐसा तो आना रह, नहीं आ रहा अंत से कोई अनुत्ति नहीं है, है पूर्व में दीर्घ एक होता है ये तो ही है और पदसंग ना अभूत किला स्वामी जी कुरहा यहाँ पर पदांत तो है ही नहीं ये तो पदांत में ही होता है क्योंकि ये जो पक्ष में जो आकार है शब्द का जो आकार है ये पदांत में नहीं है पदांत बनता है अंति तक अंति अंति में पचंती के आगे जब होगा कोई कार्य तब वह पदांत माना जाए तो अपदांत में ही ये अपदांत में है इसको पदांत नहीं कहते हैं इसको अपदांति कहते हैं तो इसको आप ऐसे समझ लीजिएगा जो है अपदांत में काम करता है और अकसवर्ण दीर्घ पदांत में करता है कामगुण सूत्र काम का अपने अपने आप पदांत यहां आ जाएगा अनवृत्ति नहीं आएगी लेकिन अपने आप यह जाना जाएगा पदांत में काम करता है क्योंकि यहां पर जो काम हो रहा है पूर्व पर पूर्व और पर के स्थान में जब काम होता है तो वो पदांत में होता है काम अपदांत में नहीं होता है अब एक पूर्व परयो जो है एक पूर्व परयो एक पूर्व परयो इससे पता लग जाएगा स्वामी जी अस्त अनुवृत्ति पर्यंत चलती वो तो ठीक है ठीक है।, है इसी से पता लगेगा अतोगुणे से ही पता लगेगा अतोगुणे अपदांत में काम करता है तो इसका अर्थ ये मतलब है अक दीर्घ पदांत में करता है निर्धारण इसी से करेंगे अतोगुणे से राममोहन जी अतो गुणे से निर्धारण होगा करता है इसका मतलब में काम करता है। दे। और नहीं करेंगे तो फिर दोनों सूत्र प्राप्त हो जाएंगे अतो गुण भी प्राप्त हो रहा है और अकर्घ भी प्राप्त हो रहा है पर अतो गुण कहता है कि अपदांत में गुण करता है गुण एकादेश होता है से और अकस्वर्ण दीर्घ जो होता है वो भी अपदांत में हो गया तो दोनों में अंतर नहीं होगा इसलिए ये में ही करता है। अपदांत में नहीं कर सकता यही अर्थ निकल इसका। अभी यही समझ लीजिएगा ऐसा ही मेरे को समझ में आता है कि पदांत में कर और अतोगुणे अपदांत में करता है तो अंति के सामने जो अच परे हो तभी ये कार्य बनेगा सो जैसे अंति है और आगे, आगे, आगे अंति और आ, अका है ऐसा है, या, आ, अंकन है। तो पचन, और अंकन पचंती अंकन वहां पर यनादेश हो जाएगा इको यन चीज से यनादेश होगा वो पदांत में हो रहा है ऐसा स्वामी जी अर्थ इतम स्वामी जी यही अक सवर्णे दीर्घस प्रयोजनमस्तदात अस्त अतः स्वीकरणीय अभी मैं एक बात बता देता हूं एक मिनट लिखिएगा ये जो है आ, सूत्र है अगर अगर आपको फिर भी आप यह कहना चाहते हैं तो अनुवृत्ति फिर हम दीर्घा पदांता दवा लेंगे दीर्घाद पदांतादवा से पदांतात् की अनुवृत्ति ले लेंगे अकस्तवर दीर्घा में सेवेंटी सूत्र देखिएगा 73 थ्री सेवनटी थ्री सूत्र है दीर्घाद पदांता ददांतात् की अनुवृत्ति ले लेंगे इसमें भी ले लेंगे और अकस्तवर्ग्न दीर्घा में भी ले लेंगे जहां जहां आवश्यक होगा वहां पर पदानता अनुवृत्ति ले लेंगे हाँ राममोहन जी स्वामी जी हाँ दीर्घाद पदान्ता सूत्र से ले लेंगे वहां लिखा हुआ नहीं है लेकिन ले सकते हैं ऐसा मंडूकुप्त न्याय से स्वामी जी हाँ मंडूकुप्त न्याय से भी ले सकते हैं नहीं तो वहां जाकर के बैठ जाता उसको भी कह सकते हो कोई मण्डु नहीं कण्डु प्लुत् का मतलब मत है जै मेण्ढकर सीधाल जैस चलते एक, एक पां लगा करके चलते मेढक न उलता यहा उछलक दूर जाता अनुवृत्ति जो है लगा क्रम से जाता है। अनुवृत्ति होती है तो सीधा सीधा पहुंच गया लेकिन अका सवर्ण दीर्घा में इतना दूर उड़ करके चला गया मेढक की तरह उछाल करके वहां जाके बैठ गया इसको मंडूक कहते हैं मंडूक प्लुत गति अनुवृत्ति ऐसा हाँ तो हम चलते हैं अकस्वर्ण दीर्घा से दीर्घ प्राप्त हो रहा था तो दीर्घ को रोक दिया है अतोगुने ने अब अतोगुने सूत्र को देखिए यहीं पर अतोगुने जो है 94 है छे एक नाइन्टी फोर अतोगुणे में अत में पांच छे है और गुणे में सात एक है और, और अपदांतात्वृत्ति आ रही उसी से पहले सूत्र है उससे पदांतात् नाइन्टी थ्री में अपदांत की अनुवृत्ति है उसके पदांत से पदांतात्वृत्ति नाइन्टी फोर में है और एक पूर्व परयोग की भी अनुवृत्ति है तो अब इस सूत्र का अर्थ होगा अपदान्त अकार से उत्तर देखिए विभक्ति का में कर रहा हूं समझ लीजिए ना अपदांतात्मे और अतः में पंचमी विभक्ति दोनों में अपदांतात्म में पंचमी अतः में भी पंचमी तो अपदान्त अकार से उत्तर अपदांत आकार से उत्तर गुण परे रहते गुण परे रहते पूर्व पर में गुण एकादेश होता है अब यहां देखेगा पच शब का आकार और अंति का आकार शब्द का आकार है और अंति का आकार तो शब्द का जो आकार है यह अपदांत में है पद के अंत में है ही नहीं है शब्द का आकार तो शब्द का आकार है और अपदांत में है तो अपदांत आकार से उत्तर अंति में जो आकार है यह अंतिम में जो आकार गुण है गुण दो प्रकार के होते हैं ना जो मैंने आपको बताया था तद्भावित और अतद्भावित एक तो सूत्र से उत्पन्न है उसको तद्भावित कहते हैं एक सूत्र से उत्पन्न नहीं होता पहले से होता है जैसे शाला में पहले से वृद्धि है शाह दीर्घ आकार शाला में दीर्घ जो आकार है वो अतद्भावित है वृद्धि दो प्रकार की बताए जन ना तदभावित और अतद्भावित ऐसे गुण भी तद्भावित होता है और अतद्भावित है तदभावित का मतलब है सूत्र से उत्पन्न करते हैं विधायक सूत्र से वृद्धि को उत्पन्न करते हैं वह है तद्भावित और अतद्भावित का मतलब सूत्र से उत्पन्न नहीं करते वो पहले से रहता है तो यहां पर अंतिम जो आकार है यह पहले से है तो इसको कहेंगे अतद्भावित गुण क्योंकि गुण किसे कहते हैं आ एओ इन तीनों की गुण संज्ञा है तो आकार की भी गुण संध्या है तो यह आकार गुण है तो गुण परे रहते आकार से उत्तर गुण परे रहते पूर्व और पर यानी आकार पूर्व वाले आकार पर वाले गुण वाला आकार दोनों को मिलाकर के गुण एकादेश होता है यानी एक ही हो जाएगा दोनों मिलकर के एक आकार रह जाएगा गुण एकादेश का मतलब है एक ही आदेश होगा दो है यहां पर एता गुण कलाय पूर्वाकार परवालाकार मिलि गुण मे आदेश योग स्वामीजी संस्कृत मेका अर्थ बाइेगा अपदान्तात् अकारात् गुणे परतह पूर्व परयोह स्थाने गुण पूर्वो भवति रूपम गुण एकादेशों भवती यह पररूपम एकादेशो भवत है लिख दीजिएगा परूपम एकादेशो भवती पररूपम की भी अनुवृत्ति आ रही है एंगी पर रूप है देखिएगा 91 वन सूत्र में पररूपम की पररूपम शब्द है 91 में पर रूपम है देखिए एटी वन में एक पूर्व परयो सूत्र है उसकी अनुवृत्ति है एक पूर्व परयो की और नाइन्टी में एटी पूरे सूत्र की अनुवृत्ति आ रही है और नाइन्टी में पररूपम की अनुवृत्ति आ रही है और नाइन्टी में अपदांत की अनुवृत्ति आ रही है तो सूत्रार्थ होगा अपदांतात आकारात् गुणे परत पूर्व परयोह स्थाने पररूपम एकादेशो बहुत हिंदी में अर्थ होगा अपदांत अकार से उत्तर गुण परे रहने पर पूरू और पर के स्थान में पररूप एकादेश होता है यानी दोनों आकारों में पररूप वाला ही एक आकार होता है बाकी अट जाता है यह दोनों मिलके एक हो जाता है इसे समझ लीजिएगा तो यहां पर पूर्व वाला और परु वाला मिलकर के एक ही परु वाला ओ, रह जाता ओ, है ओम स्वामी जी एक बार फिर से बता देंगे अपदांत आकार से उत्तर हाँ जी अपदांत आकार से अपदांत आकार से उत्तर गुण परे रहने पर गुण परे रहने पर पूर्व पर के स्थान में पूर्व पर स्थान में पररूप एकादेश होता है पररूप एकादेश होता है स्वामी जी ऐसे गया ना स्वामी जी अपंतात अकारात गुणे परत पूर्व पर स्थाने परूपम एकादेशों बहुत ठीक है बिल्कुल ठीक है तो अब हमारा सूत्र का प्रयोजन आएगा जो गुण परे रहते कहा तो गुण किसे कहते हैं गुण परे रहते बोला है तो गुण किसे कहते हैं तो सूत्र आएगा अदेंग गुना तो अदे गुना कहता है आ, ए, ओ की गुन होती है, तो यहां परे में अकार है तो अकार गुण हो गया ये पहले से ही है किसी सूत्र से हमने उत्पन्न नहीं किया यहां पर आकार को यानी जैसे सारो धातुकार धातुको से वृद्धि को उत्पन्न किया था ऐसा कोई सूत्र नहीं लाया हम विधायक सूत्र जिससे हम गुण उत्पन्न करते हैं या तो यही कह रहा है कि गुण परे रहते यानी पहले से विद्यमान जैसे शाला में वृद्धि पहले से विद्यमान है तो यहां पर अदेंग गुना ने कहा कि आ ए की गुण संज्ञा होती है तो अंत्य में आकार है उसकी गुण संज्ञा हो गई अतद्भावित अतद गुण संज्ञा तो पूर्व पर के स्थान में पररूप एकादेश हो गया तो एक ही आकार बच गया पर्व वाला तो अब देखिएगा पच हलंत है और अंती है इकार अंति में मिला दीजिएगा तो पच और अंति और चकार आकार मिला दीजिएगा पचंती बन गया तो आपका रूप सिद्ध हो गया पचंती बन के तैयार हो गया अब जैसे पचंती बनता है उसी प्रकार पठंती बनता है पठंती पठंती का मतलब पढ़ते हैं बालका पठंती बालक पढ़ते हैं यजंती यजंती का मतलब है यज्ञ करते हैं यज्ञ करते हैं गृहस्थी नजंती गृहस्थी यज्ञ करते हैं ब्रह्मचारी नजंती ब्रह्मचारी यज्ञ करते हैं तो यजन्ति यज धातु है अब, अब संक्षेप में कैसे समझते हैं समझ लीजिएगा यज धातु है तो यज धातु है तो यज धातु भूवादिगण का है और शब प्रत्यय आएगा तो यज यज देव पूजा संगतिकरण धातु है यज धातु तो यज में जकार में जो अकार है वो अनुनासिक है तो उपदेश अजन नसिक से इंजय हो जाएगा तो यज हलन्त बच जाएगा और शप का आकार है और यहां जी का अंति है तो पररूप एकादेश कर दीजिएगा तो यज अंति यजि ऐसे पठ धातु है पठ व्यक्तायाम वाची धातु है यह भी धुआदिगण का धातु है तो पठ में ठकार में जो अकार है वो उपदेश में अनुनासिक है तो उसकी इत्संजा होकर के लोप हो जाएगा तो पठ अलंत बचेगा और शब का आकार और झी का अंति तो पठ बन जाएगा तो पठन्ति यजन्ति इ ते ये सदे गुणा कदाह बाङ्गु है बहुत सारी धातुं धातु धातु इकार बहुवचन मे पठन्ति यजन्त्य समन बहु बनेगे समझ मे आगलो पठन्ति अब इसमें पठन्ति यजन्ति और पचंती, इसमें कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं आप लोग आज इतना ही रखते हैं इसमें किसी कोई हाँ जी किसके ऊपर अनुदास है और किस पर नहीं है ये कैसे पता लगेगा मैंने आपको बोला था वो पुस्तक आपने मंगवाई क्या अष्टाध्यायी इनका पंडित सत्यानंद जी की जी वो स्वामी जी उनका फोन नंबर जो था जी वो बंद बत, मतलब लग रहा बदल गया अच्छा तो ऐसा करते हैं आ, अभी तो वो सब रोजड़ गए होंगे वो लोग अभी वहां सम्मेलन चल रहा है ना अपने स्नेह स्ने सम्मेलन स्नातकों का तो आप लोगों को भी जाना चाहिए था वैसे तो अगली बार आप सबको भेजेंगे तो ये वह सब गए वहां से आ जाएंगे तो मैं उनसे नंबर ले करके दे दूंगा आपको हाँ राजेश जी, राजे जी भी वहीं पर गए हुए हैं वो कह रहे थे ना नाइन तो ये सत्यान वेदबाजी जी नहीं तो आप उनसे भी ले सकते हो आ, क्या नाम है ज्योत्सना जी से ले सकते हो आप फोन नंबर पहले तो पहले वही था वो हुआ है। रहा। वैसे भी, भी, भी पुस्तकानी थी यहां पर, उनसे, तो यहां मेरे को भी मंगवानी थी और हमारे गुरु जी को भी मंगवाना था उनसे पुस्तकें मंगवानी थी तो वो संपर्क किया तो अजमेर से संपर्क करवाया तो वो मार्च में पहुंचेंगे पंडित जी मार्च में पहुंचेंगे तो अभी समय है 15 बीस पंद्रह दिन 15-20 दिन मान करके चलिए मार्च में वो पहुंचेंगे तब आप मंगवा लेंगे तो वहां पर आपको धातु पाठ होते हैं एक पुस्तक है उनकी जिसमें धातु धातुपाठ के अंदर पाननीय शब्दानुशासनम पुस्तक का नाम है पाननीय शब्दानुशासनम इसमें उन्होंने धातुओं के ऊपर सबके ऊपर अनुनासिक चिन्ह लगाए जहां जहां स्वर भी लगाए और अनुनासिक चिन्ह भी लगाए पानीय शब्दानुशासन में पुस्तक है इसमें अष्टाध्यायी है उनादि है लिंगानुशासन है धातुपाठ है घनपाठ है और शिक्षा सूत्र है यानी छह पुस्तकें एक ही पुस्तक में मिलाया उन्होंने अष्टाध्यायी उनादि लिंगानुशासन धातुपाठ नपाठ और शिक्षा यह छह पुस्तकें उन्होंने एक ही पुस्तक में लिया है मूल मूल और इसकी जो पृष्ठ संख्या है पुस्तक की बहुत मोटी तो नहीं है तीन सौ 325 के आसपास पृष्ठ संख्या है 325 के आसपास है इसमें बल्कि इसकी अपेक्षा से वो जो मैंने बताया था ना आपको अष्टाध्यायी सूत्र प्रयोग दीपिका दो भागों में मोटी मोटी पुस्तक वो ले लें तो अच्छा है दो भागों में है मोटी मोटी उसमें सभी मिल जाएंगे आपको उसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं उनसे भी आपको मिल जाएगा नहीं तो सीमा जी आप फोन करके उनसे ले लीजिएगा ना जोत्सना जी से नंबर पंडित जी पंडित जी का पंडित सत्यानंद सत्यानंद वेद जी का नंबर स्वामी जी श्रद्धा जी ने दिया स्वामी जी फोन नंबर अच्छा अच्छा दिल्ली का नंबर दिया उन्होंने जी स्वामी जी उसमें भगवती लेजर प्रिंट है तो उसका नंबर है बुक ये पुस्तक मेरे पास है अभी फिलहाल अच्छा हो सकता है तो आप फोन करके पूछ सकते हैं रेनू जी ये नंबर जो दिया है स्क्रीन के ऊपर इससे फोन करके आप दिल्ली में पूछ सकते हो जी, जी, जी अगर इससे भी काम नहीं चलता है तो सीमा जी आप ज्योत्न्हा जी से नंबर लीजिए आपके पास ज्योत्न्हा जी का नंबर होगा ना जी स्वामी जी है मेरे पास जय आप उनसे पूछना पंडित सत्यानंद जी वेदी जी का नंबर चाहिए आप उनसे ले लीजियेगा नंबर ठीक है स्वामी जी आ, मैं कल, कल, आज तो लेट हो गया कल ले लूंगी कल ले लीजियेगा तो आ, वैसे वैसे ना भी हो तो अपने आप पता चल जाएगा आप धीरे धीरे जब पढ़ते रहेंगे ना धातु पाठ ये सब धातु आती रहेंगे अपने आप पता लगेगा नहीं तो आप पुस्तक अगर रहेगा तो आपको प्रत्यक्ष प्रमाणम है ना तो आपको अच्छा रहेगा पुस्तक साथ में है तो देख सकते हैं आप लोग और पुस्तकें होनी चाहिए अगर हम पुस्तकें नहीं लेंगे तो कौन लेंगे पुस्तकें तो सारी होनी चाहिए क्योंकि किसी आप नहीं भी पढ़े ना उसका रेफरेंस के रूप में कभी एक बात खोल करके देखेंगे तो उसका मूल्य वसूल हो जाएगा इसलिए पुस्तकों में कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए चाहे महंगी हो चाहे सस्ती सस्ती हो तो जो हमारे लायक पुस्तकें जो भी होंगे वो सब लेने चाहिए जी स्वामी जी मैं कल पूछ के मैं बता दूंगी स्वामी जी जी हाँ जी तो इसमें पचंती यजंती आदि में किसी कोई प्रश्न हो तो पूछ ओ, सकते हो ओम स्वामी हाँ जी स्वामी जी मैं जुड़ नहीं पाई थी तो मैंने ये नहीं सुना जब की जब शुरुआत की पूर्व पूर्व मतलब, मतलब यही कि यही की भूवाधव धाते धात फिर धातु फिर वर्तमान लट यही लगानी है पहले हाँ जी हाँ जी जो जयती रूप बना है हाँ जी जयती रूप जिस प्रक्रिया से बना है उसी प्रक्रिया से सारे सूत्र लगेंगे केवल तिप ती, के स्थान में जी आएगा तिप आता बहुवचन से हाँ, हाँ जी तो एक और द्विवचन एक से तो एक आया था अब बहुवचन आएगा बहुशु बहुवचनम सूत्र लग करके बस ये एक अतिरिक्त सूत्र लगेगा ठीक है जी जी और ये दुपच्च, दुपच्च पाकी ऐसा क्यों लिखते हैं खाली पच धातु को नहीं खाली पचध धातु काम माता जी वो आ, बोल धातु को बोलना एक बार समझ लीजिएगा पचस दू दूपा चार्थ। दूपा चार्थ। तो ये दू क्यों लगाया ये डू इन सबका लगाने के प्रयोजन है अलग अलग प्रयोजन आगे पता लगेगा आपको कहीं डू लगाया कहीं शाह लगाया कहीं ई लगाया कहीं कुछ लगाया आ, सबके एक एक का प्रयोजन है मैं इकट्ठा आप, आपको अभी आप प्रारंभ में ना तो समझ में नहीं आएगा इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं आगे चल करके सभी अनुबंधों का इकट्ठा में प्रयोजन बताऊंगा एक दिन वही क्लास ले लूंगा एक दिन आगे लेकिन अभी आपको समझ में नहीं आएगा था था हर एक अनुबंध का प्रयोजन है प्रत्येक अनुबंध का प्रयोजन है तो उन सभी प्रयोजनों का इकट्ठा एक बार लिखवा दूंगा और लिखवा करके फिर आपको बोल दूंगा की इसका ये प्रयोजन है इसका ये प्रयोजन है इसका हर चीज का प्रयोजन है खाली पीली ऐसे नहीं लगाए कोई भी चीज और एक बात स्वामी जी जहां ये इसमें परिशिष्ट में, में पची के बाद अंगस लिखा है अभी अंग के अधिकार में लेकिन आपने बताया था यशमात प्रतिविधि तथा तो ये सूत्र लगना है ये सूत्र लगेंगे ना ये बार बार बताएंगे ना ये आपको एक बार बता दिया है कि अंग तो जहाँ भी अंग संज्ञा के अधिकार में ये हो रहा है समझ लेना वहां पर यशमात प्रत्यविधि प्रत्यंगम से अंग संजय हो चुकी है तभी जाकर के अंग जैसे मैं आपको बोलूंगा यह पुत्र है पुत्र तभी माना जाएगा जब पिता हो बिना पिता के बिना माता के पुत्र कैसा होगा यानी पुत्र किसी कह रहे हैं इसका मतलब इनके माता पिता है कोई बिना माता पिता के पुत्र नहीं होता है मतलब दुनिया में कोई ऐसा नियम नहीं है पुत्र है लेकिन माता पिता नहीं ठीक है, है? शरीरधारी माता पिता नहीं होंगे लेकिन कोई ना कोई तो होंगे बीज तो, तो होंगे माता पिता है हंगे। हंगे। तो यहां अंग के अधिकार में यह आ रहा है, इसका है इसकी अंग समझ हो गई ये समझना पड़ेगा आपको क्योंकि आगे चल करके बहुत संक्षेप से बताएंगे और सारी प्रक्रिया आप सबको याद रखनी होगी पीछे की इसलिए जो प्रारंभ में जो बातें बताई जा रही है जैसे भागा में जितनी लंबी प्रक्रिया से भागा को समझाया है उतनी लंबी प्रक्रिया में चेता को नहीं समझाया देखिए जी फिर चेता के बाद में जयती का उससे भी संक्षेप करके समझाया और जयती पचनती को जो समझाया उस जयती से भी बहुत संक्षेप्त करके बताया देखिए तो आगे संक्षेप से बताएंगे हर चीज को बार बार नहीं लिखेंगे इसका मतलब पहले वाली बातों को बेस है आधार है तो उसको घोटना है आपको इसलिए तो मैंने कहा एक एक सूत्र को जो हो चुका है एक एक सूत्र को सौ सौ बार पढ़ो आप सब जाकर के बुद्धि में बैठेंगे तुरंत सामने आ जाएगा तो मतलब ये सारी लगेंगे धातवा उपदेश अनु जनुनासिक मुख नासिको वचनो ये भी और तस्य लोपादर्शन लोपा सारे मतलब टोटली पूरे के पूरे सूत्र इसके पहले ये माता जी माता जी मैं आपको एक उदाहरण देता हूं. आपके सामने बेंगन कट करके तैयार है कट करके तैयार है ठीक है ना करेले को जिस विधि से काट करके रखते हैं वो भी काट करके रखें करेले को काटने की विधि आपकी अलग है बेंगन को काटने की विधि अलग है और आ, मान लीजिएगा ठीक है कुछ लोग ये केले केले के होता है ना केले केले निकलने से पहले एक फूल सा होता है उसको भी उसकी भी सब्जी बनाते उसको काटने की बहुत बड़ी विधि है पूरे हाथों में तेल लगाते हैं दुनिया भर की चीजें उसमें करके वो उसका धाग निकलना बड़ा मुश्किल होता है इसलिए तेल लगा के करते हैं तो अलग अलग प्रकार की सब्जियां हैं अलग अलग सब्जियों अलग अलग काटने की प्रक्रिया आपको पता है तो सब कटी हुई है तो आपको थोड़ा बताएंगे की ये सब्जी ऐसी हजारों बार काटी है सब्जियों को इसलिए पूछ रही हूं स्वामी जी मैं एक उसको बनाने के लिए पूरे के पूरे मतलब ना कोशिश करती हूँ कि सारा लिख के इसको करो जि, जिसलिए आप पूछ रहे मैं उसी लिए बता रहा हूँ आपके आपके ढंग का उदाहरण पता है जैसे सब्जियां कटके तैयार है जैसे सब्जियां बन करके तैयार है पालक पनीर सब्जी बन के तैयार है और शिमला मिर्ची की सब्जी तैयार है बन करके करेला की सब्जी तैयार है बन करके और आपके शाही पनीर तैयार है बन करके अब शाही पनीर को देखते ही आपको पता चलेगा किस प्रक्रिया से ये बन के तैयार है करेले की सब्जी बन के तैयार है तो किस प्रक्रिया से करेले की सब्जी उस तरह बनती है वो सारी प्रक्रिया आपको पता है तो केवल आपको एक बताएंगे आपको पनीर शाही पनीर बनाना है माता कल तो आप, आपको आपको केवल इतना ही तो बताएंगे पनीर लाना और कुछ मलाई लाना और कुछ मसाले लाना बस इतना ही बताएंगे बाकी सारी प्रक्रिया आपको खुद को लगानी क्योंकि आपको आती है वो सारी प्रक्रिया मैं थोड़ा दोहराऊंगा यानी आप अपने बहू को ये थोड़ा दोहराएंगे की आप ये हर चीज आप बताएंगे पहले तो बता दिए जब शादी करके पहली बार आई वो और किचन में उनको प्रवेश कराया आपने समझा दिया एक बार दो बार तीन बार दस बार समझा दिया उसके बाद आज थोड़ा समझाते हैं आप बस केवल यही निर्देश करते हैं पनीर लाना मलाई लाना मसाले लाना बस इतने ही बताओगे मैं आपके अनुसार उत्तर उसकर... आपके अनुसार उत्तर आपका उत्तर बिल्कुल ठीक है मेरे अनुसार है लेकिन मैं फिर भी यही सोचती हूँ कि मैं अभी बहुत पीछे हूं ना तो थोड़ा सा मुझे लगता है भी अगर एक बार बोलते भी सारे नाम निकलते चले जाए ना भी बोलते बोलते आप बताते तो नाम बोलते चले जाए तो लगता जैसे ये बिल्कुल डेफिनेट कन्फर्म है की इतने सारे सूत्र ये लगने हैं इसमें माता जी मैं अभी तक बिना बोले आगे बढ़ा ही नहीं सब बोला हूँ ऐसा नहीं है हाँ बस इतना बोला नहीं बोला तस्लोपदर्शनम लोपा तो ये आप समझ रहे हैं इसलिए उसको नहीं बोला और जिसको आप समझ नहीं पा रहे उसको तो मैं सबको दोहरा रहा हूं अभी तक संक्षेप में किया ही नहीं संक्षेप तो आगे जाके करूंगा जी किताब में पूर्वत लिख देते हैं बस जहाँ किताब में पूर्वत लिखा है उसको मैं समझाता आ रहा हूँ अभी तक समझाया आगे भी कुछ, सम... कुछ समय तक समझाऊंगा आगे जाकर के मैं ठीक है जी थी। धन्यवाद जी बहुत बहुत थी थी। तो आइएगा इस मैं इसलिए बार बार आप लोगों को निर्देश करता हूँ और केवल माता जी आप ही पीछे नहीं है सभी पीछे है बस इतना अंतर है कोई थोड़ा सा आपसे सीनियर है कोई जूनियर है और कुछ नहीं है तो इसकी ये बेस में इस पहले पाद को पहले पाद को इतने ढंग से आपको करना है ताकि आगे चल करके अभी तो एक उदाहरण हो रहा है आगे चल करके कई सूत्र हो जाएंगे एक ही दिन में उन सबको आपको पकड़ना है जैसे आप अपने बहु को आपके घर में दस मेहमान विशेष मेहमान आ रहे हैं और उनके लिए चार पा सब्जि बी केवले बह सब्जीया सब्ज बी बता बा बहु कोगे धन्यवाद ओङ्कार